राम कृष्ण लीला प्रसंग तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। बौद्ध युग के जगत में, का का में ज्ञान कांड के प्रचारक ऋषिगण इस प्रकार तथास्तु नहीं कह सके इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया और उनको भी सांसारिक कोलाहल से हटकर जंगल में निवास करते हुए संसार से उदासीन दो चार व्यक्तियों को लेकर ही संतुष्ट रहना पड़ा किंतु भारत के धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार तथास्तु कहने का प्रयास कभी भी किसी युग में नहीं हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होता बौद्ध युग के अंत की, की स्थिति का स्मरण करें जिस समय तांत्रिक कापालिक लोग मारण उच्चाटन वशी कर्णादि के व्यापक प्रसार में लगे हुए थे जब शांति कर्मों के द्वारा मानव के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपशम तथा आरोग्य लाभ एवं भूत प्रेत आदि भगाने की धूम मची हुई थी जबकि तुम उस समय तक धार्मिक भी नहीं समझे जा सकते थे तब तक कि तुम तपस्या लब्ध सिद्धि के प्रभाव से कुछ अलौकिक न दिखा देते अथवा कपट आचरण द्वारा यह न दिखा देते कि दैव को निंत्रित करने की वह शक्ति तुम्हारे भीतर विद्यमान है जिससे तुम्हारा शिष्य वर्ग निष्कंटक हो भोग सुख प्राप्त करता रहे उस समय एक बार धार्मिक जगत भोग कामना को पूर्ण करने का सहायक बनकर धर्मनिहित निगूढ़ सत्यों को संसारी मानवों में प्रचार करने को कटिबद्ध हुआ था किंतु अंधकार एवं आलोक का एक साथ एक जगह एक ही समय में रहना कैसे संभव हो सकता है फल यह हुआ कि कापालिक तांत्रिक लोग योग को भूलकर भोग क्षेत्र में उतर गए और धर्म के नाम पर रूप प्रसादी के भोग का सुविस्तृत गुप्त प्रसार होने लगा उस समय देश के यथार्थ धार्मिक व्यक्तियों ने फिर यह अनुभव किया कि योग एवं भोग ये दोनों परस्पर विरोधी हैं एक साथ एक आधार में दोनों का रहना किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता अतः यह समझ वे पुनः ऋषियों द्वारा प्रवर्तित ज्ञान मार्ग के अनुगामी बनकर अपने जीवन में उसका अनुष्ठान करने लगे हमें भी सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक मत होकर तथास्तु कहने का सहयोग कहाँ है क्योंकि हम संसार बहिर्भूत ऐसे श्री राम कृष्ण देव की बातें कहने बैठे हैं जिनके हृदय में त्याग की भावना इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि सुषुप्ती अवस्था में भी जिनके हाथ से धातु का स्पर्श होने पर हाथ संकुचित तथा जड़ जैसा बन जाता था एवं श्वास प्रश्वास अवरुद्ध होकर जिनके हृदय में भयंकर यातना उत्पन्न हो जाती थी जिनके मन में शरीर को देखते ही जगत जन्य की साक्षात पर प्रतिमूर्ति के ज्ञान का उदय होता था विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी जिनके उपरोक्त भावों को दूर करना संभव नहीं हो सका था हजारों रुपयों की संपत्ति देने के बात को सुनकर जिनके मन में ऐसा भयंकर कष्टानुभव होने लगा था कि जो अपने परम अनुगत मथुर बाबू को आरक्त नेत्र हो डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े एवं बाद में भी हमारे समीप कभी कभी उस घटना की चर्चा करते हुए उत्तेजित होकर कहा करते थे मथुर बाबू तथा लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी अपने जायदाद मेरे नाम लिखा पढ़ी कर देना चाहते हैं यह सुनकर मानो मेरे माथे पर किसी ने आरी चला दी है ऐसा मुझे कष्ट होने लगा था जिनके मन में सांसारिक रूप रसादी कभी भी आसक्ति की कलंक कालिमा लाकर समाधि के अतन्द्रिय आनंदानुभाव के से किंचन मात्र भी वियुक्त नहीं कर पाए ऐसे अलौकिक रामकृष्ण देव की बातों को कहने में प्रवृत्त करना पड़ेगा यह हमें बहुत पहले से ही विदित है केवल इतना ही नहीं शायद यह भी हो कि कहीं तुम्हारे अनुयायी तथा आत्मी वर्ग एवं पुत्र पौत्रादि में से कोई सरल बुद्धि व्यक्ति हमारी बातों से इस अलौकिक चरित्र के प्रति सचमुच आकृष्ट हो भोग सुख को तिलांजलि दे संसार से अलग होने का प्रयास करे। इसलिए तुम इस देव चरित्र पर कालिमा लेपन करने में भी संकुचित न होगे यह भी हम जानते हैं किंतु जानने से होता ही क्या है जब इस कार्य में हमने हाथ बटाया है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए विरत होना अथवा किसी अंश को छिपा सत्य को व्यक्त करना संभव नहीं है हमें जो जो बातें मालूम है उनको कहना ही पड़ेगा अन्यथा शांति नहीं कोई मानो हमको कहने के लिए विवश कर रहा है अतः इस अधिष्ट पूर्व देव मानव की बातों को जहाँ तक हम जानते हैं उनको हमें कह जाना है तुम इनमें से अपनी इच्छानुसार सिर दुम छोड़कर जो सार भाग बचे उसे ग्रहण कर लेना अथवा यह तो गंजेड़ियों की बातें हैं कहकर इस पुस्तक को यदि चाहो तो दूर फेंक देना और नित्य नवीन फूलों में विषय मधु पान करने के लिए दौड़ते रहना तदनंतर संसार के भवर जाल में फंसकर यदि किसी समय भाग्य दोष अथवा गुण से कामादि कुसुमों का विषय मधु तुमको तुक्ष प्रतीत होने लगे तब इस अलौकिक पुरुष को नीला प्रसंग को पढ़ना इससे तुम्हें स्वयं ही शांति प्राप्त होगी तथा हमारे श्री रामकृष्ण देव की मर्यादा को भी तुम हृदयंगम कर सकोगे